श्री गर्गसहिता विश्वजीत खंड चौबीसवां अध्याय यादव सेना और यक्ष सेना का घोर युद्ध नारद जी कहते हैं राजन अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से वहां अंधकार छा जाने पर महाबली मणिग्रीव ने बाणों द्वारा वैरीवाहिनी का उसी प्रकार विध्वंस आरंभ किए जैसा कोई कटु वचनों द्वारा मित्र मित्रता का नाश करे मणिग्रीव के बाण समूहों से क्षत विक्षत हो हाथी घोड़े रथ और पैदल सैनिक आंधी के उखाड़े हुए, वृक्षों के भांति उशाई होने लगे उस समय श्री कृष्ण और सत्यभामा के बलवान पुत्र चंद्रभानु ने पांच बाण मारकर कर मणिग्रीव के कोदंड को खंडित कर दिया तथा दस बाणों से उसके रथ का छेदन करके बलवान चंद्रभानु घन के समान गर्जना करने लगे यह अध्यक्ष मणिग्रीव ने भी चंद्रभानु पर अपनी शक्ति चलाई मैथिल व शक्ति संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करती हुई बड़ी भारी उल्का के समान गिरी परंतु चंद्रभानु ने खेलता करते हुए उसे बाएं हाथ से पकड़ लिया उन्होंने उसी शक्ति के द्वारा सम्रांगण में महाबली मणिग्रीव को घायल कर दिया तत्पश्चात महाबली चंद्रभानु उस रणभूमि में पुनः गर्जना करने लगे उस प्रहार से मणिग्रीव मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े तब नलकूबर की प्रेरणा से असुरों ने बाणों का जाल सा बिछाकर चंद्रभानु को उसी प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे बादल वर्षा काल के सूर्य को ढक देते हैं तब श्री कृष्ण पुत्र दीप्तिमान खड्ग हाथ में लेकर बड़े वेग से यक्षों की सेना में इस प्रकार घुस गए मानो सूर्य ने कुहासे के भीतर प्रवेश किया हो उनके खड्ग प्रहार से कितने ही यक्षों के दो दो टुकड़े हो गए कितने ही मस्तक पैर अंधे कंधे बाहें हाथ कान और ओठ छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध में पृथ्वी पर गिर पड़े क्रीत कुंडल और शिरस्त्राणों सहित उनके कटे हुए विभस्त मस्तक रक्त की धारा बहा रहे थे और उनसे ढकी हुई रणभूमि महामारी सी जान पड़ती थी मरने से बचे हुए घायल यक्ष भय से विभल होकर भाग गए मिथलेश्वर उस समय यक्ष सैनिकों में हाहाकार मच गया तब कवचधारी नलकुबर धनुष की टंकार करते हुए बहुत ऊंची पताका वाले रथ पर आरूढ़ हो वहां आ पहुंचे और डरो मत कहकर अपने सैनिकों को अभयदान देने लगे नलकूबर ने पाँच बाणों से कृतवर्मा पर दस बाणों से अर्जुन पर और बीस बाणों से दीप्तमान पर प्रहार किया राजन तब महाबाहु कृतवर्मा ने अपने सिंहनाथ से संपूर्ण दिशाओं को निरादित करते हुए पांच वृशिखों द्वारा नलकुबर को करारी चोट पहुंचाई। वे बाण नलकुबर का कबच फाड़कर शरीर को छेदते हुए सबके देखते देखते धरातल में उसी प्रकार समा गए जैसे सर्प बाबी में घुस जाते हैं कृतवर्मा के बाण से अंग विदीर्ण हो जाने के कारण नलकुबर को मूर्छित हुआ देख सारथी हेम उन्हें रणभूमि से दूर हटा ले गया घंटानाथ और पार्श्वमौली कुबेर की ये दोनों मंत्री अपने बाण समूह से यादवों की उद्भट सेना को घायल करने लगे गृद पक्ष से युक्त सुनहले पंख और तीखे मुख वाले मन के समान वेगशाली उन दोनों के बाण सूर्य की किरणों के समान संपूर्ण दिशाओं को उद्भाषित कर रहे थे तदनंतर महावीर अर्जुन ने उन मंत्रियों के बाणों के उत्तर में बहुत से बाण चलाना आरंभ किया दोनों ओर चलने वाले बाणों के संघर्ष से युद्धभूमि में हजारों विस्फुलिंग अग्निकर्ण प्रकट होने लगे नरेश्वर आकाश में खद्योतों की भांति चमकने वाले भी चंचल विस्फुलिंग अलात चक्र की भांति शोभा पाने लगे रण दुर्मद्वीर गांडीवधारी अर्जुन ने गांडीव धनुष से छूटे हुए विषिखों द्वारा उस समस्त बाण समूहों को क्षणमात्र में काट गिराया उन्होंने बाणों के समुदाय से दो योजन के घेरे में पिंजरा सा बना दिया और बलपूर्वक उन दोनों मंत्रियों के ध्वज सहित रथों को उस घेरे के अंदर कर लिया वे दोनों मारे गए यह जानकर समस्त पुण्यजन यक्ष तत्काल युद्ध छोड़कर हाहाकार करते हुए भाग चले उसी समय करोड़ों भूतबृंद युद्धभूमि में आ गए राजन कोट कोट डाकनिया रणभूमि में हाथियों को उठा उठा फेंकने लगी मनुष्यों घोड़ों तथा रथियों को पृथक पृथक मुंह में डालकर चबाने लगी एक एक मानव के पीछे एक एक भूत लगा था दस के साथ दस भूत दौड़ते दिखाई देते थे गणों ने खटवांग से बारंबार लोगों को मारा और गिराया यातु धानिया रणमंडल में नरमुंडों को चबा रही थी वेतालगण खप्पर में बहुत सा रक्त ले लेकर पी रहे थे विनायक नाचते और प्रेत गाते थे कुष्मांड और उन्माद उस युद्धभूम में गिरे हुए मस्तकों का संग्रह करते थे स्वर्गगामी वीरों के मस्तकों का उनके द्वारा किया जाने वाला वह वा संग्रह भगवान शिव की मुंडमाला बनाने के लिए था मातृगण ब्रह्म राक्षस और भैरव उस युद्ध में कटकर गिरे हुए मस्तकों को गेंद की तरह बारम्बार उछालते फेंकते हुए हंसते खिलखिलाते और अट्टहास करते थे विकराल मुख वाले पिशाच बुरी तरह कूद फांद रहे थे पिसाचिनियाँ युद्ध में बच्चों को गरम-गरम रक्त पिलाती थी और बच्चों को आश्वासन देते हुए कहती थी बेटा मत रो, हम तुम्हें इन लोगों की आंखें भी निकाल निकाल कर देंगे इस प्रकार भूत गणों का बल बढ़ता देख, बलदेव के छोटे भाई बलवान गद हाथ में गदा लेकर मेघों के समान गर्जना करने लगे लाख भार की उस मौरवी गदा से गद ने उस विशाल भूत सेना को उसी प्रकार मार गिराया जैसे इंद्र वज्र से पर्वतों को धरासाई कर देते हैं गदा की मार से मस्तक फट जाने के कारण बहुत से कुष्मांड उन्माद बेताल पिसाच और ब्रह्मराक्षस मूर्चित होकर भूमि पर गिर पड़े गद ने समरांगण में डाकनियों के दांत तोड़ डाले प्रमथों के कंधे विदीर्ण कर दिए और यात्रों के मुख्य छिन्न भिन्न कर राजन गधा से रौदे गए प्रेत दसों दिशाओं में उसी तरह भाग चले जैसे प्रलय काल के समुद्र में भगवान वराह की दाढ़ से अंग होने के कारण दैत्य पलायन कर गए थे भूत गणों के भाग जाने पर वीरभद्र सामने आया उस बलवान भूतनाथ ने बलदेव के छोटे भाई गद को गधा से मारा गद ने उसकी गधा को अपनी गधा पर रोक लिया और फिर अपनी गधा उसके ऊपर चलाई मैथिलेश्वर वीरभद्र और गद में बड़ा भयंकर गधा युद्ध हुआ वे दोनों ही गधाएँ आग की चिंगारियां छोड़ती हुई परस्पर ठकरा चूर चूर हो गई फिर एक दूसरे को ललकारते हुए उन दोनों में मल युद्ध छिड़ गया वे भुजाओं घुटनों और पैरों के आघात से पर्वतों को गिराते हुए लड़ने लगे वीरभद्र ने बलपूर्वक खरवीर पर्वत को उखाड़कर कर करते हुए उसको गद के ऊपर फेंका गद ने उस पर्वत को पकड़ लिया और फिर उसी के ऊपर उसे दे मारा तब बलवान वीरभद्र ने वीरवर गद को पकड़कर बड़े वेग से आकाश में लाख योजन दूर फेंक दिया वहां से भूमि पर गिरने पर गद के मन में कुछ व्याकुलता हो गई फिर महाबली गद ने वीरभद्र को भी उठा लिया और वेग से घुमाकर शीघ्र ही उसे भी लाख योजन दूर फेंक दिया वीरभद्र कैलाश पर्वत के शिखर पर गिरा गद के गदा के प्रहार से तो वह पीड़ित था ही अतः दो घड़ी तक मूर्छा में पड़ा रहा तदनंतर शक्ति उठाए स्वामी कार्तिकेय बड़े वेग से युद्धभूमि में पहुंचे उन्होंने अनिरुद्ध और सांब को लक्ष्य करके शीघ्र ही अपनी शक्ति चलाई अनुररुद्ध के रथ का भेदन कर सांब को घायल करके उनके रथ को भी तोड़ती हुई वह शक्ति उस युद्धभ में सहस्त्रों हाथियों रथों और लाखों वीरों को मारकर दसों दिशाओं में चमकती और कड़कड़कती हुई बिजली की तरह के समान भूमि में समा गई तब क्रोध से से भरे महाबाहु कुमार सामने प्रत्यंचा का घोष करते हुए तरकस से एक बार निकाला वह बाण एक होता हुआ भी तरकस से बाहर निकलते ही दस हो गया धनुष पर रखते समय सौ और खींचते समय उसने सहस्त्र रूप धारण कर लिए छोटते समय उस बाढ़ के लाख रूप हो गए और लक्षों तक पहुंचते पहुंचते उसने कोट्य रूप धारण कर लिया इस प्रकार उस अनेक रूपधारी शिक्ष ने मोर और शिक्षी वाहन को घायल करके सम्रांगण में कोट -कोटी वीरों को विदीर्ण कर डाला कार्तिके के छत विक्षत होने और कुछ व्याकुल चित्त हो जाने पर चूहे पर चढ़े हुए गणेश्वर गजानन वहाँचे उनके कुंभ स्थल पर गोमूत्र सिंदूर और कस्तूरी के द्वारा विचित्र पत्र रत्ना की गई थी उनका सुंदर वक्रतुंड कुंकुम से सुन्दर वक्रतुण्ड कुमकुम सेपोलों के कारण उनकी बड़ी मनोहर आभा दिखाई देती थी कानों का उज्ज्वल मानो कपूर की धूल से धवलित किया गया था उनके कपोलों पर बहती हुई मद धारा से जिनके अंग विवल हो रहे थे वे मतवाले भ्रमर उनके चंचल कर्ण तालों से आहत हो गुंजारव करते हुए मानव संगीत ताल और वासंतिक राग की सृष्टि कर रहे थे उन मधुपों से सेवित भालचंद्रधारी गणपति अनुपम शोह पा रहे थे उनकी अंग बाल रवि के समान अरुणोज्वल थी उनकी बाहों में निर्बल अंगद गले में हेम निर्मित हार और हसुड़ी थी तथा मस्तक पर धारण किए हुए मुकुट की किरणों के द्वारा वे सब ओर से दीप्यमान दिखाई देते थे वे चूहे पर विराजमान थे उनके मुख में एक ही दांत था गजाकार भव्य मूर्ति शोभा पा रही थी उन्होंने हाथों में पास अंकुश कमल और कुठार समूह धारण कर रखे थे उनका कद ऊंचा था उनके चार भिजाएँ थी, वे घोर संग्राम में प्रवृत्त थे किन्हीं शस्त्रधारियों को सूड में लपेटकर अपने अंकुश की मार से उसका कचूमर निकाल देते थे अनेक धार वाले वाले से समस्त शस्त्रधारियों का संहार करते हुए वे श्री परशुराम जी के समान जान पड़ते थे पैदल वीरों हाथियों घोड़ों तथा तो रथ समूह से युक्त चतुरंगड़ी सेना को धराशाई करके रथ सहित सांब को पकड़कर वे युद्धस्थल से दूर फेंक रहे थे उन्हें देखकर यादव गणों सहित प्रद्युम्न के मन में बड़ा विस्मय हुआ उन्होंने अपने परम बुद्धिमान पुत्र अनिरुद्ध से यह उत्तम बात कही इस प्रकार से श्री गर्गसहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में यक्ष युद्ध का वर्णन नामक चौबीसवां अध्याय पूरा हुआ